भारतीय दर्शन वैशेषिक दर्शन न्याय वैशेषिक दर्शन इस प्रकार न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन इन दोनों की परंपरा लगभग पंद्रहवीं सदी का स्वतंत्र रूप से चली आई इसके पश्चात दोनों दर्शनों के विषयों को इकट्ठा कर न्याय वैशेषिक दर्शन के नाम से अनेक ग्रंथ लिखे गए इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है विश्वनाथ भट्टाचार्य रचित भाषा परिक्चेद या कारिकावली इसकी टीका न्यायमुक्तावली भी उन्हीं की रचना है यह ग्रंथ बहुत व्यापक हुआ और इस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई जिनमें दिनकरी रामरुद्री मंजुसा आदि अति प्रसिद्ध हैं इसी एक एकमात्र ग्रंथ को पढ़कर नव्य न्याय की शैली से लोग परिचित हो जाते हैं अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह जगदीश भट्टाचार्य का तर्कामृत आदि अनेक छोटे अन्नभट्ट सत्रहवीं सदी बड़े ग्रंथ लिखे गए जिनको प्रारंभ में लोग पढ़ते हैं आजकल न्याय के पढ़ने वाले तो नव्य न्याय को पढ़ते हैं किंतु थोड़े में न्याय शास्त्र के तत्वों को जानने के लिए मुक्तावली आदि न्याय विशेषिक के ग्रंथों को ही लोग पढ़ते हैं इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहने का कारण प्राय है विशेष पदार्थ को वैशेषिक दर्शन स्वीकार करना इस प्रकार का पदार्थ किसी अन्य दर्शन में नहीं है विद्वन्द मंडली में एक कारिका प्रसिद्ध है द्वितीय च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यश न स्खलिता बुद्धि वी वैशेक विदु इससे मालूम होता है कि द्वित्वोत्पत्ति पाकज विभागत विभाग इसमें वैशेषिक का अपना स्वतंत्र मत है अथवा वैशेषिकों ने ही अपने दर्शन में इन विषयों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है इन्हीं कारणों से इस दर्शन का वैशेषिक नाम पड़ा इसके कणाक दर्शन तथा के दर्शन भी नाम है